शिव पुराण पर संहिता कहते हैं महाप्रज्ञ महामते शिव शिव रूप अब मैं से का बता रहा हूं। सुनो, को बहुत ही प्रिय है। इसे परम पावन समझना चाहिए रुद्राक्ष के दर्शन से स्पर्श से तथा उस पर जप करने से वह समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है हेमने पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था भगवान शिव बोले महेश्वरी शिवे मैं तुम्हारे प्रेम वक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ सुनो महेशानी काल की बात है मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा एक दिन सहसा मेरा मन क्षुब्ध हो उठा परमेश्वरी मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ अतः उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोले खोलते ही मेरे मनोहर नेत्र पुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी आंसू की उन बूंदों से वहाँ रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अस्त्र बिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्त को तथा तो चारों वर्णों के लोगों को बांट दिए भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्षों को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया मथुरा अयोध्या लंका मलयाचल सहयोगी काशी तथा तो अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए वे उत्तम रुद्राक्ष असह्य पाप समूहों का भेदन करने वाले तथा तो श्रुतियों के भी प्रेरक हैं मेरी आज्ञा से वे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शुद्ध जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए रुद्राक्षों के ही जाति के शुभाक्ष भी हैं उन ब्राह्मणादि जाति वाले रुद्राक्षों के वर्ण श्वेत रक्त पीत तथा कृष्ण जानने चाहिए मनुष्यों को चाहिए कि वे क्रमशः वर्ण के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करें भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोगों और विशेषतः शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हों वह श्रेष्ठ बताया गया है जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया है और जो चने के बराबर हो उसकी गणना निम्न कोटि में की गई है अब इसकी उत्तमता को रखने की यह दूसरी उत्तम प्रक्रिया बताई जाती है इसे बताने का उद्देश्य है भक्तों के हितकामना पार्वती तुम भली भांति प्रेम पूर्वक इस विषय को सुनो महेश्वरी जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वह उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला होता है तथा जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है वह सम्पूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि करने वाला है रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे ही वैसे अधिक फल देने वाला होता है एक एक बड़े रुद्राक्ष से एक एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने दस गुना अधिक फल देने वाला बताया है पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण आवश्यक बताया गया है वह निश्चय ही संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों का साधक है अतः अवश्य ही उसे धारण करना चाहिए परमेश्वरी लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है वैसी फलदायी दूसरी कोई माला नहीं दिखाई देती देवी समान आकार प्रकार वाले चिकने मजबूत स्थूल कंटक युक्त उभरे हुए छोटे छोटे दानों वाले और सुंदर रुद्राक्ष अभिलषित पदार्थों के दाता तथा सदैव भोग और मोक्ष देने वाले हैं